सहनोन सह वी कर्वावहै तेजस्विनावती तमस्तु मिशा वह ओ शांति शांति शांति योग दर्शन की 35वीं कक्षा योग दर्शन के प्रथम पात समाधि पात के 35वें सूत्र तक हमने देखा चित्त को एकाग्र करने के लिए विभिन्न उपायों में पिछले सूत्र में विषयवती प्रवृत्ति को उत्पन्न करने की बात कही जब विषयवती प्रवृत्ति होती है तब भी चित्त एकाग्र होता है वो मन को एक स्थान पर एकाग्र करने में बांधने में सहायक होती है इसलिए पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं वशिकार तो के तो। तो पर उनके विषय वशिकार वशिकार वैराग्य चित्त उन विषयों को में है। संज्ञा का अर्थ वैराग्य आप कर रहे हैं वैराग्य नहीं तो कल मैंने स्पष्ट किया था आपको अनियता सुवृत्ति सुष्याम वशिकार संज्ञाया ठीक है वो वशिकार संज्ञा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस् वशिकार संज्ञा वैराग्यम वो एक अर्थ लेते हैं और दूसरा अर्थ है परमाणु परम महत्मा तो अस् वशिकार, वशिकार का मतलब होता है जहां वो टिकाना चाहे वहां रोक सकता है अनियत वृत्तियों के होते हुए भी उस विषय में वशिकार संज्ञा हो गई है वशीकार संजय का मतलब हो गया वहीं पर वो टिका सकता है जहां चाहे वो टिका चाहे तो इस विषय पर टिका सकता है चाहे तो उस पर टिका सकता है जितनी देर यहां टिकाना है यहां टिका है जितनी देर यहां टिकाना है वहां टिका है ये वशीकार संजय छोटे से लेकर बड़े तक गंध से लेकर के शब्द तक छोटे कम मृदु विषय से तीक्ष्ण विषय तीव्र विषय तक प्रबल विषय तक किसी में भी कहीं भी वो रोक सकता है चाहे तो यहां चाहे तो वहां ये वह शिकार संजय है शिकार संजय कोई बात नहीं और ठीक है वो आप वो अर्थ लेना है तो वो ले लो वैराग्य होने के बाद में उन विषयों का जिन पर इसने किया है उस पर वैराग्य होगा वो तो समाधि आ ही जाएगी उस स्थिति में तो समाधि आ जाएगी ठीक है और फिर तथा अस् श्रद्धा वीर स्मृति समाधि अप्रतिबंध ने भविष्य उसके बाद में इस स्थिति के बाद में श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और उधर तो अपर वैराग्य के होते ही तो समाधि आ जाएगी अगर आप वशिकार संजय का वो अर्थ लेते हैं अपर वैराग्य वाला तो उसके तो तत्काल बाद समाधि शुरू हो रही है और यहां पर क्या है उस उसके प्रत्यक्ष करने में वो समर्थ होता है तथा सती ऐसा होने पर अब क्या होगा श्रद्धा वीर्य या स्मृति यानी श्रद्धा सबसे पहले इससे पैदा होगी वीर्य या स्मृति समाधि समाधि तो बहुत दूर है यहां पर अभी और जैसा पीछे इन्होंने कहा कि इन इन चीजों का प्रत्यक्ष करने पर शास्त्र के प्रति दृढ़ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है अन्य विषयों के प्रति ये दृढ़ बुद्धि क्या है एक तरह की श्रद्धा है की पैदा होती है तो ये आगे पीछे के प्रसंग को देखते हुए इसको वशिकार संज्ञा वो वाला नहीं लेना चाहिए ऐसा समझ में आता है इसी से सब और की बोलियो न कर करण सम कश्चि नीह आपववर्गाषु अनुमान के जिन चीजों का हम अनुमान से ज्ञान करते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हुआ है प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो जब हम अनुमान करते हैं तो परोक्ष ज्ञान होता है हमारे को अब वो वहां है या नहीं है क्या पता धुए को देखा तो अग्नि तो दिख नहीं रही है फिर अग्नि का जो हमने ज्ञान किया वो वहां ठीक है या नहीं है कैसे पता लगेगा ये तो हमारे को पहले से पता है इसलिए तो चूंकि हमने ऐसा देखा है और जब हम अनुमान करते हैं तो वहां होने वाला ज्ञान भी सत्य होता है ऐसा समझ करके हमें अनुमान के ऊपर भी विश्वास हो जाता है जैसे पंचावय जिनको पंचावय के बारे में जानकारी नहीं है दृढ़ता नहीं है कि वो कितना मजबूत होता है कितना कसा हुआ होता है तो उनको कह पंचावे उसे निकाला इससे यह थोड़ा सिद्ध हो गया कि यह वस्तु ऐसी है उनको पता नहीं लगेगा वो उसको विश्वास ही नहीं है अनुमान पे लेकिन जब एक बार दो बार वो करेगा लगेगा नहीं इससे तो निर्णय ठीक ही आ रहा है और यह तो बहुत कसा हुआ है अब उसको विश्वास हो जाएगा इसलिए प्रत्यक्ष पे जितना विश्वास होता है उतना अनुमान और शब्द पे नहीं होता प्रथम दृष्टिया प्रथम दृष्टिया उतना विश्वास नहीं होगा और आगे चलकर के भी जितना प्रत्यक्ष पे विश्वास होता है उतना इन पे भी नहीं होगा कुछ ना कुछ संदेह बना रहेगा ये अलग बात है कि हम श्रद्धा के कारण से किसी शास्त्र को वेद को औरों को गुरुओं के वचन को हम बिल्कुल ठीक मानते हैं लेकिन प्रत्यक्ष से जो दृढ़ बुद्धि होती है जो निश्चय होता है वो इनसे कभी नहीं हो सकता तो कमी रहेगी वहां पर एक तो परयोग के लिए बोलो आचार्य अनुमान अनुमान तो विपरीत तो तो तो तो ठीक जो है वो सद्भुतम एवं अर्थम भवती ठीक अर्थ को बताने वाले ही होते हैं तो जो अनुमान गलत बता रहा है वो तो अनुमान अनुमान ही नहीं है और कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है उसके कारण हमें प्रतीत हो रहा है कि वो अनुमान है अब ये तो शास्त्रों के बारे में भी हो सकता है किसी ने किसी ऐसे ग्रंथ को शास्त्र मान लिया है शब्द प्रमाण मान लिया है जो कि ठीक नहीं है उसने मान लिया है वो ऐसा कहता है वो ऐसा कहता है उसने ऐसी किसी ग्रंथ को मान लिया जबकि वो ठीक नहीं है वहां थोड़ा न बात लगेगी है जो छोटे बच्चे होते हैं और जिनको वो पता नहीं होता है तो कोई बात हुई तो वो अपने अपनी बात रखी दूसरे ने प्रश्न खड़ा किया बोला नहीं किताब में लिखा हुआ है ऐसे प्रमाण है किताब में लिखा हुआ है अब ये बच्चे की दृष्टि से ठीक है कि भाई कुछ बात होगी तभी किताब में लिखा है यानी कि जो जो किताब में लिखा है वो ठीक होता है हर पुस्तक में जो लिखा है दुनिया में इतनी पुस्तकें छपती हैं है, परस्पर विरुद्ध बातें होती हैं और लिखे मात्र से तो वो नहीं हो जाता तो ये ये नियम भी हमें जो प्रमाणित है चीजें उनके अंदर लगाना है जो वैसे ही अप्रमाणिक है उनमें नहीं लग सकता और ये एक तरह से स्थाली पुलाक न्याय है और स्थालीय पुलाक न्याय की भी एक सीमा होती है हर जगह नहीं लगेगा अब कोई इसी तर्क को लेकर के कोई अशुद्ध ग्रंथ को ले लिया उसने मिलावटी ग्रंथ को ले लिया जिसमें गलत बातें भी है उनका देखो आपके शास्त्र में ये लिखा है कि किसी की एक बात ठीक हो तो बाकी भी सारी बातें ठीक है होती हैं। तो देखो ये इसकी बात ठीक है इसका मतलब है इसकी सारी बातें ठीक है हैं। ये तर्क वहां नहीं चलेगा यही बात गुरु आचार्य या अनुमान पे सब जगह नहीं घटेगी ये जो उचित है उनके लिए ये जिस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है जो शब्द प्रमाण आप से सिद्ध है उनके प्रति दृढ़ विश्वास पैदा करने के लिए यह उपाय है हमें पहले से पता है अच्छा स्थाली पुलाक न्याय को भी समझो इसी तरह से अब यू कहने लगे जी ये तो स्थालीय पुलाक न्याय से है तो ये थोड़ा ना होता है अब कक्षा में कोई आए परीक्षक आकर के किसी को भी खड़ा करके कहेगी अच्छा ये बताओ वो नहीं बताया दूसरे को पूछा उसने भी नहीं बताया तो क्या निर्णय निकालेगा पूरी कक्षा ऐसी ही है स्थाली पुलाक न्याय हुआ ठीक है ये निर्णय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पतीले में तो जब एक जैसे पक रहे हैं वहां तो ये निकल लग सकता है ना वहां तो लग सकता है ना चावल में तो एक साथ पक रहे हैं एक ही पानी में हैं तो वहां तो एक चावल के पक गया है तो बाकी भी पक गए एक दाल पक गई है दाल का दाना तो वो दूसरी भी पकी गई लगा सकते हैं ना अब उसकी भी सीमा देखो कई बार चावल में पानी कम डाल देते हैं डाल देते है कम गिर जाता है अंदाजे से मान लो दोगना या जितना भी खिचड़ी हो चावलों कम पानी डाल दिया और उसको पकाने को चढ़ा दिया अब पकते पकते और धीरे धीरे पका रहे हैं तो वो नीचे पकता जाएगा और फूलता जाएगा और फूलता फूलता वो ऊपर तक आ गया और पानी सारा समाप्त हो गया तो जो ऊपर का चावल है वो ऊपर आ जाता है अब वो पानी नहीं है उसके पास में थोड़ी देर वो पानी में भीगा रहा था लेकिन अभी जो ऊपर चल रहा है अब वो अब वो नरम नहीं पड़ेगा नीचे का तो नरम पड़ जाएगा ऊपर का अब स्थली पुलाक आए कोई लगाने लगे कि लो एक पकड़ते हैं बोले ये तो कट हो रहा है स्थली पुलाक न्याय की भी सीमा है उसकी पृष्ठभूमि हो नीचे की एक जैसा पानी हो वो सारे पानी में डूबे रहे हैं वो सारी समान परिस्थिति तो स्थालीय पुलाक लगता है दूसरा कई बार मान लो पाव भर आधा किलो चावल चढ़ाए आते पक गए कुछ अतिथि और आ गए तो कोई कोई उसी में ही डाल देते हैं दाल में डाल देते हैं हालांकि डालना नहीं चाहिए न वो फिर आधा कच्चा आधा पक्का रह जाता है वो थोड़ा आलस से कर जाते हैं तो उसी में डाल दिया मान लो अब कोई आता है उसको पता नहीं है कि दो बार में करके डाल रखा है इसमें वो आकर के स्थली से देखने लगे वो पका देख लिया उसके हाथ में आ गया तो दूसरे तो कच्चे है और कच्चा आ गया तो दूसरे तो पके हुए हैं तो थालीपुला के न्याय का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको हर जगह कहीं भी घटाने लग जाओ परिस्थिति आदर्श स्थिति होनी चाहिए पानी समान हो पचन समान हो पतीला भी हो सारा चीजें आप कोई इतना बड़ा पतीला ले ले बहुत बड़ा उसके यहाँ देख जैसे होते बड़े बड़े उसके एक तरफ आग लगा दे एक तरफ और दूसरी तरफ वो, वो, वो कच्चा ही पड़ा रह जाए वो इधर इधर पक भी जाए और जल भी जाए और उधर कच्चा रह जाए ऐसे तो ना होता है तो इसी तरह से जैसे ये स्थालीय पुलाक न्याय सब जगह नहीं घटता है पूरी पूरी तरह ऐसा ही ये स्थालीय पुलाक न्याय सब शास्त्रों पे नहीं घटेगा अब किसी भी पुस्तक पे घटाने लगे किसी भी पढ़ाने वाले पे घटाने लगे और किसी भी अनुमान पे घटाने लगे ऐसे नहीं घटेगा जो शुद्ध शब्द प्रमाण है पहले से हमें पता है कि ये ठीक है प्रमाणित अन्य चीजों से कर चुके हैं जिस गुरु का आचार्य का जिस अनुमान का हम पहले से तय कर चुके हैं प्रमाणों से कि ये ठीक है ये बात तो वहां की चल रही है क्योंकि अब कह रहे हैं कि जो आचार्य और ये जो सारे होते हैं गुरु और ये शास्त्र इस सब के लिए ये सही बात को ही बताते हैं गलत को नहीं बताते हैं जो मानव जन्य दुर्बलता है या अल्पज्यता है उसको एक थोड़ा सा छोड़ दीजिए नहीं तो ये ठीक ही बताते हैं सामान्य रूप से हम उसको थे ठीक ही बताते हैं जब ये पहले से तय हो गया कि ठीक बता रहे हैं अब भी उनके प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होता है ये बात तो इसी स्तर पे चल रही है बात ये नहीं चल रही है कि शास्त्र में कही हुई बात सारी ठीक है या नहीं है ये बिंदु ही नहीं है यहां पर परीक्षा नहीं हो रही है कि एक बात को देख लिया तो बाकी सारी चार चीजें ठीक हैं ये थोड़ा ना कट्ठे है यहां पर लेकिन इसकी व्याख्या और इसको समझना समझाना बहुत लोग इसी ढंग से करते हैं इसका उदाहरण दे देते हैं और इसका खंडन भी करने लग जाते हैं बोले ये थोड़ा ना कोई बात हुई कि, कि किसी शास्त्र का किसी आचार्य का गुरु का एक वचन हमने ठीक देख लिया तो बाकी सारी बातें भी ठीक हुई और कई लोग अपनी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ये शब्द प्रमाण का प्रस्तुत कहते हैं देखो व्यास भाष्य में प्रस्तुत लिखा है कि आप लोग आपको बहुत सारी बातें बताई आप इसको करके देखो जब आप इसको करके देखोगे तो आपको बाकी सारी बातें भी ठीक माननी चाहिए जब आपको एक चीज बताई ये ठीक हो गई तो बाकी सारी बातें भी हमारी ठीक है इस ढंग से भी इसको प्रस्तुत किया जाता है ये सब पे नहीं लगेगा पहली बात यह समझनी है कि वक्ता यहां कहना क्या चाह रहा है वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि किसी शास्त्र या व्यक्ति की एक बात ठीक है तो बाकी सारी बातें भी ठीक हैं यह कहने का नहीं है कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा प्रसंग ही नहीं है यहां क्या बात है हमें पहले से प्रमाणित है कि यह शास्त्र ठीक है ठीक बात बोलता है अन्य प्रमाणों से पता है ये व्यक्ति ठीक बोलता है इस अनुमान से ठीक पता लगता है यह सब हमारा सिद्ध है पहले से लेकिन सिद्ध होने पर भी हमारी एक समस्या बनी हुई है कि हमें वो उसकी बताई हुई बातों पर दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं हो रही है वेद को मान रहे हैं लेकिन वेद में मुक्ति के बारे में लिखा है परमात्मा के बारे में लिखा है उसके बारे में दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है योगशास्त्र को मान रहे हैं लेकिन उसकी सारी बातों पर दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में यह दृढ़ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए किया है संशय को हटाने के लिए क्या पता नहीं ये ठीक है या नहीं है ऐसा संशय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसा जो हमारे मन में बना हुआ है उस दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए ये है हर जगह नहीं लगेगा नवल पक रहे हैं वो कण कण दिख रहे हैं उसके फूल भी गए हैं लेकिन ये अंदर तक पके या नहीं पके ये संदेह है ऐसे ही पकते हैं यही तरीका ये सब हमें पता है पहले भी है लेकिन ये पका हुआ है ये नहीं है अब उसको एक दाना निकाल के हमने दबा के देख लिया आ, नहीं हो गया ठीक हो गया तो इसी तरह अनुमान में भी वैज्ञानिक भी जो प्रयोग करते हैं विभिन्न अनुमानों के द्वारा निर्णय निकालते हैं वो अनुमान एक शैली से अनुमान करते हैं ये होता है तो ये होता है अब ये होता है ये होता है इसके होने पर यह होता है ये व्याप्ति अभी उनको प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन वो ये बार बार बार बार जब जब करेंगे तब तब हो रहा है तब वो निर्णय कर लेते हैं कि नहीं ये अविना संबंध हो रहा है इसका कि जब जब भी हमने किया ये तब तब ये स्थिति भी मिली उल्टा सीधा प्रयोग करके देखते हैं अब उनको पक्का हो जाता है कि नहीं इस विषय में ये अनुमान किया जा सकता है वेद्य हो जाता है प्रत्यक्ष हो जाता है तो वो फिर अनुमान भी बल को प्राप्त कर जाता है शब्द प्रमाण भी बल को प्राप्त कर जाता है आगे ये उपाय तो ये है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा ये उपाय बताए थे वहां पर तो इसको करने वाला जाता ही है असम में इसके होने से श्रद्धा आदि बनती है ये श्रद्धा से पहले की चीज बताई जा रही है इनके करने से विषयवती प्रवृत्ति आदि से श्रद्धा पैदा हो रही है पहले नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि सामान्यता ऐसा नहीं होता है लेकिन करने से ऐसा हो गया अब श्रद्धा पैदा हो जाएगी अब वो उपाय वाले जो श्रद्धावीरी आदि हैं, वो सब होने लगेंगे श्रद्धा से पहले का श्रद्धा कैसे उत्पन्न की जाए श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो ये भी तो एक समस्या है उसका एक उपाय बताएगा दृढ़ बुद्धि कैसे पैदा हो ठीक है बिल्कुल इसकी हर बात ठीक है इतना दृढ़ विश्वास कैसे हो दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता आप देख लो किसी से भी शास्त्र के प्रति व्यक्ति के प्रति अपना अपना टटोल के देख लीजिए शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मन में किसी ग्रंथ के प्रति और किसी व्यक्ति के प्रति किसी अनुमान के बिल्कुल ठीक है हर चीज उसको बिल्कुल अंदर स्वीकार हो गई हो दृढ़ रूप में ऐसा नहीं होता है बहुत बहुत दुर्लभ है संदेह बना ही रहेगा कुछ न नहीं, नहीं। यह बात तो समझ में आ गई ये नहीं समझ में आई ये बात समझ में नहीं आई इस समझ में नहीं आई ये थोड़ी सकारात्मक और मृदु और शिष्ट कथन है ये कह दें यह गलत है ये तो कह नहीं सकते लेकिन समझ में नहीं आई इस शब्द का प्रयोग ये गलत है इस अर्थ के अंदर भी बहुत देखा जाता है उपयोग कर लेना एक तो वो है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है ये वास्तव में समझ में नहीं आई और वो कह रहा है समझ में नहीं आ रही है ये तो ठीक है उसके बोलने से ही पता लग जाता है दो चार वाक्य आगे पीछे के अन्य समय में पर वो औरों के सामने ही नहीं कह सकते जी मेरे को ये समझ में नहीं आई अभी तो वो गलत मानता है अन्य समय में कहीं भी बोलता हुआ मिल जाएगा नहीं ये बात तो गलत है और सबके सामने बोलना होगा या उनके सामने है? बोले जी आपकी ये बात समझ में नहीं आई मेरे को और ये नहीं कह सकते कि आपकी बात गलत है विशिष्ट तरीका तथा कथित शिष्ट तरीका असत्य प्रच्छन्न रूप से छुपा हुआ है इसमें यूं कह दो कि ये गलत है तो सामने वाले को भी दिक्कत हो जाती है कई बार तो कहते ऐसे कैसे कह दिया आपने कि गलत है क्या प्रमाण है आपके पास तो ठीक है प्रमाण नहीं है तो समझ में नहीं आई यही बोलेंगे वहां तो पीछे ये क्यों बोल देते हैं कि यह बात गलत है उनकी ये बात गलत है तो वहां भी बोल दें कि हाँ नहीं, जी मेरे को समझ में नहीं आई है अभी लेकिन ऐसा बहुत प्रयोग होता है ये प्रचन्ना असत्य होते हैं जो मन में है वैसा हम नहीं कहना चाह रहे नहीं कह रहे हैं वो कई कारण हो सकते हैं सामने वाला भी हो सकता है हम स्वयं भी हो सकते हैं स्थिति के कारण से तो पूरा ये आ जाए कि नहीं ये ठीक है ठीक है समझ में नहीं आई का ये अर्थ होता है ठीक ठीक अगर देखें तो यह बात तो ठीक कह रहे हैं हमें पता है कि भाई महाभाष्य में ये बात कही गई है तो ठीक ही होगी लेकिन हमें नहीं समझ में नहीं आ रही है कि ये कह क्या रहे हैं ये कह क्या रहे हैं ये, है, ये नहीं समझ में आ रहे वहां तो ठीक है इस शब्द का प्रयोग अब एक अगली स्थिति आती है कि हमें यह तो पता लग गया कि ये क्या कह रहे हैं भाषा की कोई दिक्कत नहीं है जो कहना चाह रहे हैं शब्द वाक्य वो हमें पता लग रहा है लेकिन हमें स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है अब इसको समझ में नहीं आ रहा है ये नहीं कहेंगे ये अलग चीज है आप जो कह रहे हो वो तो समझ में आ गया मेरे को आप ये कह रहे हो लेकिन वो स्वीकार्य नहीं हो रहा है मेरे को ऐसा क्या है मेरे को स्वीकार्य नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे लिए अभी यह विचारणीय है इन, इन शब्दों में बोल सकते हैं अगर अनिश्चय है इत्यादि और अगर पूरा ही है कि नहीं ये तो गलत है तो वह सीधे बात भी कर सकते हैं नहीं ये बात तो जो कही जा रही है ये समझ में आ रही है यहां बोली जा रही है या लिखी भी है ये ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है उसका अपना कारण बताना होता है जैसे ही कहेंगे कि ठीक नहीं है तो कोई भी पूछेगा क्यों ठीक नहीं है ये आप इस निर्णय पर कैसे पहुंचे क्या आधार है वो बताना होता है वो कठिन होता है तो उस सबसे बचने के लिए भी व्यक्ति कर देता है भाई मेरे को समझ में नहीं आई एक निग्रह है एक तरह का सत्य से दूर जाना है ठीक है आप परीक्षा कीजिए ना वो तो अगला व्यक्ति ये कह रहा है आप ये कह रहे हैं तो ठीक है देख लीजिए वो अपने प्रमाण रख लेगा उनसे आप पूछ सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं क्या आपत्ति है न लीजिए और विचार विमर्श हो जाएगा जिसका भी सत्य हो जाएगा ग्रहण कर लेंगे पता लग जाएगा विचारनीय रख लेंगे दूसरे की बात तो पता लगे अपनी बात तो सामने वाले तक पहुंचे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला सुनने की स्थिति में ही नहीं होता है हम बताना भी चाहो तो वो सुनता सुनने की स्थिति में नहीं होते वो अपनी अपनी बात बोलते रहते हैं वो नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो समझ नहीं पा रहे गलत समझ रहे हो आप दूसरे की सुनी नहीं रहे ठीक है? है उसमें तो चुप रहना होता है ठीक कोई बात नहीं छोड़ देते हैं इस विषय को सुन लिया उनकी उसमें ये नहीं कहते कि हाँ जी आपकी बात ठीक है या आपकी बात समझ में आ गई कोई बात नहीं ऐसा बहुत चीजों में होता है हम नहीं स्वीकार कर पाते हम नहीं समझ पा रहे हैं या सामने वाला नहीं समझा पा रहा है दोनों ही बातें हो सकती ठीक है और लग, बिल्कुल मैं वही कह रहे हैं कि केवल शब्द स्पर्श उप्रसगंध यही नहीं अगर हम किसी द्रव्य को ले लें ये द्रव्य गिना दिए सारे इन्होंने और इनके अंदर भी अगर हम एकाग्रता करते हैं तो भी एक तरह से विषय है जब हम द्रव्य को देख, देख रहे हैं तो उसका रूप आदि आ रहा है हमारे सामने विषय तो साथ में जुड़ा हुआ रहेगा ही तो उसकी तरफ जो हम एकाग्रता करते हैं ऊपर जो इन्होंने शब्दगंध आदि का बताया उसको के अतिरिक्त इस ढंग से इस रूप में भर ले कोई तो ये ना समझ ले कि बस नासिकाग्रह और यहीं यहीं पर ही करेंगे वो ही मन की स्थिति को बांधने वाली है ये तो बाहर है ये सारी चीजें तो कहां की गई हैं? शरीर में की गई है ना नासिकाग्रह जिव्वाग्रह जिव्वा मध्य है जिववा मूल है तालू है ये कहा किए गए अपने शरीर में ये इस भाग में ही है यहां से बाहर नहीं है ये लेकिन जो सूर्य चंद्रमणि दीपक रश्मी आदि ये ये कैसे उदाहरण है सारे बाहर के हैं ये वहां भी कर सकते हैं उसको दिखाने के लिए है विषय ही वहां पर भी लेकिन ये बाहर के भी हो सकते हैं इससे भी एक आग्रह, जो मैंने त्राटक आदि के लिए जो बिंदु आदि और चीजें कई लोग करते हैं वो सब का ग्रहण हो जाता है ये प्रतीक के रूप में ऐसा इसका तत्व सूर्य तो उसकी उसके विषय में उसकी तरफ देखते हैं उनकी हाँ तो चीज़ में पर तो इसमें तो अपना बुद्धि का तो, तो प्रयोग करना ही होगा सूर्य बिल्कुल ऊपर आ चुका है चमक रहा है तब देखना है ऐसा थोड़ा जो उगता हुआ होता है वो सूर्य नहीं होता है क्या वो आदित्य नहीं होता है क्या होता है उसको देखने से कुछ नहीं होता है और कई जने ऊपर भी करते हैं लेकिन आंखें भी खराब हो जाती हैं एक भजनोपदेशी का थी उनकी आंखें खराब हो गई थी वो त्राटक कर लिया था उन्होंने बहुत दिक्कत हो गई थी उनको ये चमकते हुए पर भी कर लिया था योग साधना का भी बड़ा वेग होता है और योग साधना क्या सिद्धियों का वेग होता है वहां पर मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो जाए ये चमत्कार हो जाए और उसके पीछे एश्नाएं है रहती हैं। नाम योग का रहेगा सिद्धि का रहेगा लेकिन पीछे एश्नाए रहेंगी कि लोग मेरे को खूब अच्छा है कि भाई बड़ा सिद्ध है ये कर लिया वो कर लिया यश आ जाएगा धन आ जाएगा शिष्य आ जाएंगे शिष्य भी पुत्रेषणा के अंतर्गत ही आएगा जो भी अपना वर्ग बढ़ाने के लिए मानव आदि ये छुपे हुए रहते हैं तो वो उस वेग में व्यक्ति बहुत कुछ कर लेता है बाद में लाभ दिख रहा होता है मन में बैठ गया कि ऐसा करना आंख जाती जाते बची दिखना बंद हो गया लेकिन कुछ क्या अभ्यास है तो वो कर लेते हैं तो जैसे स्वामी जी हैं वो तो मेरे को दिन में करके बता दिया उन्होंने और उसके बाद में उन्होंने तत्काल पढ़ के बता दिया शाहपुरा में जब गए थे आर्य समाज में भ्रमण में गए थे कुछ साल पहले तो यहां आते रहते हैं स्वामी जी तो वो उनको त्राटक का अभ्यास था और भाई इतनी देर सूर्य को देख लिया तो उसके बाद पढ़ा नहीं जाएगा ऐसा हो सकता है ना अंधेरा छा जाता है आंख में देख तो लिया आंखें जबरदस्ती खोल के रख ली लेकिन काम करना बंद कर दे लेकिन वो करके तत्काल उनके सामने कागज रखा उन्होंने पढ़ के बता दिया उन्होंने एक काम जो किया था एक प्रक्रिया उन्होंने की कि इतनी देर देख करके और जब पढ़ने लगे तो उसके बाद आगे पानी गिराया उन्होंने लोटे से थोड़ा पानी गिराया आंखों में नहीं बाहर और उस पानी की तरफ थोड़ा सा देखा और उसके बाद में पढ़ लिया लोटा एक साथ में रख कर के किया था उन्होंने वो उनका अभ्यास है जैसा भी है लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता वो इतना अभ्यास कर रखा था उन्होंने छगन सानंद जी स्वामी छगन जी आते रहते हैं यहां बताइए तो, तो लेकिन वो सब नहीं कर सकते तो हमारी जैसी क्षमता योग्यता है उतनी क्षमता विकसित कर लिया तो ठीक है दिन में भी कोई देख सकता है लेकिन सामान्य रूप से नहीं कह सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल है थोड़ा हल्का है कंबल है उस वो भी तो आदित्य नाम का बोलिया जा सकता है कोई बात नहीं बोली वो अलग है वो अलग है, है। उसमें तो आंखें बंद कराएंगी प्रॉपर थर्ड आई से कह रहे हैं आप सीधा नहीं देखते हैं सीधा नहीं देखते हैं। तो ठीक है वो प्रक्रिया हो गई तो थर्ड आई क्या हुई वो तो अलग से नहीं वो वो तो मतलब उसको थोड़ा सा इधर से देखते हैं सीधे नहीं देखते हैं परोक्ष रूप से देखते हैं अब जैसे हम किसी को देखते हैं अब आप इतने लोग बैठे अब मान लो मैं किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित हूं तो वो तो ठीक दिखाई देगा फोकस होगा लेकिन उसके आसपास के भी तो दिखाई देते हैं परोक्ष रूप से आप मेरे को देख रहे हैं तो इसके आसपास की चीजें भी तो दिखाई दे रही हैं वो परोक्ष रूप से तो सीधे सीधे ना देख करके थोड़ा इधर उधर देखते हैं तो उसमें एकदम नहीं जाएगा एकदम प्रकाश तीखा नहीं जाएगा क्योंकि सीधा देखते हैं तो प्रकाश एकदम अंदर जाएगा अंदर एकदम लगेगा तो थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो सीधी नहीं जाती है लेकिन थोड़ा तो दिख रहा होता है वो वो एक अलग बात है ठीक है आगे चलते तो छत्तीसवां सूत्र देखते हैं अब इित्त की स्थिति को बांधने के लिए ही और उपाय बताया जा रहा है छत्तीसवां सूत्र है विशो का व ज्योतिषमती नाम की विशोका उसमें स्थिति रहती है शोक से रहित स्थिति रहती है और ज्योतिषमति ज्योतिषमति ज्योति प्रकाश को बोलते हैं प्रकाश वाली एक प्रकाश वाली स्थिति बनती है तो विशो का व ज्योतिष्मी नाम एक दिया गया और ज्योतिषमति कहा गया है इनका क्या तात्पर्य वो वेपाश्य से हमारे सामने आएगा देखिए प्रवृतिर उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते ये जो इतना बताया प्रवृतिर उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी ये अनुवृत्ति हो रही है इसके पिछले सूत्र से आ रहा है तो सूत्र पूरा क्या बन जाएगा विशो का व्योतिषमती प्रवृत्ति महाता विषयवती प्रवृत्ति और उत्पन्न होगा ज्योतिषमती प्रवृत्ति और उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी ज्योतिषमती प्रवृत्ति क्या है उसके लिए आगे बता रहे हैं। तो हृदय पुंडरी के धारा तो हृदय पुंडरी में धारण करने पर हृदय पुण्डरी पुण्डरी कहते हैं कमल को कमल को कमल को है बिना खिला हुआ जो कमल होता है बंद वो पुंडरीक पुंडरीक पुण्डरीका पुंडरीक के समान आंखे है जिसकी वो पुंडरीक का कैसा है जिसकी यानी वो कमल का वो जो ऐसा होता है कि इधर से तो थोड़ा मोटा होता है इधर से तीखा होता है किनारा तो किसी की आंखें ऐसी हों लंबी इधर से तीखी हो और इधर से थोड़ी अंदर से मोटी हो पीछे से होती है ना कईयों की स्वाभाविक भी होती है और कई उसको रेखा आदि लगा करके कृष्ण रेखा लगा करके उसको पुंडरीक की तरह से बना भी लेते हैं और खासतौर से आपको वहां दिखेगा दक्षिण भारत में जो नृत्य आदि होते हैं ना वो बड़े बड़े लगाते हैं वो उनके ऐसे और वो या तीखा अलग से रहता है किसी की स्वभावता भी होती है तो वो पुण्डरीक हो गया ऐसा यू कमल की तरह अंदर नीचे से मोटा होता है ऊपर से पतला होता है उसको तिरछा कर लीजिए तो हृदय पुंडरीक तो हृदय ऐसा जो पुंडरीक के समान होता है हृदय की भी रचना ऐसी ही होती है हृदय को आप देखेंगे तो हृदय कैसा होता है वो पान के पत्ते जैसा नहीं जैसा दिखाया जाता है पान का पत्ता होता है ना जैसे ये ताश खेलते हैं उस पर वो लाल पत्ता होता है ना एक ऐसा नहीं दूसरी तरह से तो जो हृदय होता है वो भी यूं बंद रहता है और उसका नीचे वाला किनारा थोड़ा यूं तीखा रहता है एक तरफ चौकोर वैसा नहीं होता है चारखाने होते हैं लेकिन वो थोड़ा नीचे से पतला होता है एक तरफ होता है चित्र भी बनाते हैं तो एकदम ना तो अंडाकार बनाते हैं उसको न गोलाकार बनाते हैं चित्र जो होता है उसका करके थोड़ा सा इधर पीछे नीचे की तरफ आता है वो पुंडरीक की तरह से होता है बंद कमल के उसकी कली के समान होता है और उसमें जो धमनियां रहती हैं आने जाने वाली तो एक ऊपर से महाधमनी निकलती है उसमें से बड़ी धमनी होती है एरता वो वहां से निकल के फिर नीचे की तरफ जाती है उससे कुछ निकल के ऊपर भी जाते हैं तो वो निकल के जो जाती है वो एक तरह से डंडा हो गया कमल का जैसे कमल का पुष्प होता है पानी में से जो निकला है डंडा और उसमें बोल रहता है और वो पुष्प को कली यू झुकी भी रहती है ना कई बार ऐसे झुकी भी रहती है ना बाद में खिल जाती है यूं भी या यूं भी हो जाती है लेकिन यूं रहती है तो ये हमारे महदे जो महाधमनी है जिसको कि हम नाभी देखने के लिए कई बार नाभी पे उंगली लगाते हैं तो जो धड़कन होती है ना वो बड़ी धमनी होती है वो के ऊपर लगाते हैं ना क्या धक धक हो रही है और फिर कहते हैं कि वह नाभी डिग गई है कभी बाई तरफ कभी दाई तरफ कभी बोले ऊपर हो गई कभी उतर गई नाभी डिगना बोलते हैं बहुत तो वो वहां वो धमनी इधर से निकल के जा रही होती है उसकी धकधक होती है वो वहां पर नाभी के स्थान पे, तो उस वो तो हो गया डंडे की तरह और हृदय जैसे हो गया यू लटक रहा है वो हृदय पुंडरीक हो गया हृत कमल भी बोल देते हैं उसको कई बार तो हृदय पुंडरीक के धारा था हृदय पुंडरीक में धारणा करते हुए धारणा वो जैसे वहां विषयवती में धार कर रहे थे नासिकाग्रह धार यहां पर हृदय पुंडरी के या बुद्धि संवेत, जो बुद्धि का ज्ञान होता है संवित यानी ज्ञान वहां किसका ज्ञान हो रहा था गंध संवेत, रूप संवेत, स्पर्श संवेत, यहाँ क्या ज्ञान हो रहा है बुद्धि संवेत, वो पांच विषय अलग थे ये बुद्धि संवित हो रही है यहाँ पर धारता धाराता वैसा क्या वैसा ही है हृदय कुंडरी के या बुद्धि संवेद जो बुद्धि का ज्ञान होता है वो क्या बुद्धि संवित होती है उसको आगे बता रहे हैं इसको विपरीत अल्प विराम में लेना है बुद्धि सत्वम के पहले विपरीत अल्प विराम लगा हुआ है आपके दो इन्वर्टेड कॉमा दो लगा लीजिए वो बुद्धि संवित क्या हो रही है जिसको ये बता रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा से लीजिए बुद्धिस भास्वरम आकाश कल्पम ये जो बुद्धिसव है बुद्धि तत्व है वो कैसा है भास्वरम है प्रकाश करने वाला है प्रकाशशील है आकाश कल्पम आकाश के समान है ये प्रकाश ज्ञान का बुद्धि सब कैसा है जैसे प्रकाश ही प्रकाश है और कैसा है उसकी कोई और छोर सीमा नजर नहीं आती आकाश के समान है बुद्धि में चक्कर लगाओ कभी तो पता लग जाता है कि बुद्धि की सीमा आ गई है दीवार होती है ना बुद्धि तो इतनी सी है ना जैसे यहां पर है यहां अगर बुद्धि को लेंगे तो कितनी सी है यही तो है ना थोड़ी देर बाद में सीमा आ जाएगी उसकी तो जब हम विचार करते हैं जान को देखते हैं अंदर बुद्धि को देखते हैं तो कोई सीमा प्रतीत होती है क्या आकाश के समान बदल तो चलते जाओ चलते जाओ विचार करते हो बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश ये ये वहां पर बुद्धि संबित होगी अब और क्या होता है तत्र स्थिति प्रवृत्ति और वहां पर स्थिति की विशदता होने वैशाराध्य होने से कुशलता होने से और व्यापक वहां पर जब बहुत बार बार वो करता है और ऐसी स्थिति बनती है तो प्रवृत्ति होती है यानी प्रकृष्ट प्रवृत्ति हो जाती प्रकृष्ट प्रवृत्ति होती है और वो कैसी होती है तो वहां पर सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपा कारेण विकल्प वो सूर्य सूर्य आदित्य हो ही गया इंदु चंद्रमा ग्रह अन्य जो तारे आदि हैं उनके मणि यानी रत्न आदि जो है उनकी प्रभा रूप में वो बनती है विकल्पते का मतलब है तलपते बनती है विविध रूप से बनती है विकल्पते विकल्प मतलब यहां पर वो अपवाद वाला नहीं है कि या तो ये और या तो ये ऐसा नहीं है विविध रूप में बनती है विकल्पते वो जो प्रभा है आकाश बुद्धि सत्व में ये इनके रूप में वहां पर प्रकट होती है और बहुत सारे साधकों को ये प्रतीत होता है ना कि हमें कुछ प्रकाश दिख रहा है ये दिख रहा है अलग अलग तरह के प्रकाश हैं, और बड़ा ध्यान का तंत्र है और जिसमें बताते हैं कि भाई इस रंग का है इसका मतलब ये है ये रंग दिखाई दे रहा है तो ये है वो प्रकाश देखने के लिए बहुत ध्यान साधना करवाते हैं और पूछते हैं बार बार कि आपको कौन सा रंग दिखाई दे रहा है और रंगों को देख के आधार पर बताते हैं बिल्कुल काला काला दिख रहा है तो अभी आपकी ये स्थिति है थोड़ा नीला नीला दिख रहा है तो ये है पीला दिख रहा है तो ये है केसरिया दिख रहा है तो ये है सफेद दिख रहा है तो ये है बिल्कुल सफेद हो गया है तो ये आपकी स्थिति है ये बहुत लोग इसी आधार पर चर्चा करते हैं रंगों की तो वो दिखाई देते हैं ऐसे ध्यान काल में अंदर आंख बंद करने पर बाहर का प्रकाश नहीं है कुछ लेकिन अंदर ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देता है तो और श्वेता उपनिषद में भी आया है कि तरह तरह के सूर्य चंद्र आदि तारे झिलमेल और ये चीजें दिखाई देने लग जाती हैं ध्यान में बहुत सारे साधक इसको बोलते हुए मिलेंगे आपको तो ये वही है ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन उस जैसा कुछ है ये बुद्धि सत्व को यहां पर ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति के लिए बताया है आपने कथा और तो एक और अगली बात कह रहे हैं पहली बात तो ये कह दी इन्होंने दूसरी है तथा या इसका मतलब है फिर इसके बाद अस्मितायाम समापनम चित्तम अस्मिता में समापन लगा हुआ जो चित्त है, चित्त मन ही है एक ही बात है यहां पर तो अस्मिता में जो पहुंचा हुआ लगा हुआ प्राप्त हुआ हुआ जो चित्त है वो कैसा हो जाता है निस्तरंगम और तरंग से रहित हो जाता है अब चित्त का तरंग क्या है विचार है वही तरंग है उसकी वो तरंग से रहित हो जाता है निस्तरंगम महोदधि कल्पम महोदधि कहते हैं समुद्र को समुद्र के समान हो जाता है अब सम, समुद्र को यूं हम भले ही कितना भी बड़ा माने इसकी अनुभूति तब तो होती है जब समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र में थोड़ा तैरने के लिए निकल जाओ आगे जहाज में अंदर चले जाओ थोड़े कुछ किलोमीटर दूर तक तब देखो ऐसे और कैसा अथहा लगता है कोई सीमा ही नहीं है उसकी उसके समान कोई सीमा नहीं जैसे यहां आकाशकल्पम कहा था वैसे महोदधिकल्पम महाउदधि जल का आधार बहुत बड़ा वाला समुद्र तो निस्तरंगम महोदधिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति शांत होता है और अनंत होता है तो ये जो दो शब्द साथ में कहे हैं वो शांत और अनंत इसको पहले वालों के साथ यथाक्रम जोड़ा जाता है ये जो निस्तरंगम है और निस्तरंग होते हुए शांत हो जाता है और महोदधिकल्प को अनंतता के साथ में जोड़ते हैं समुद्र के समान नहीं विशालता उसकी अनंतता कोई सीमा नहीं पता लगती है कितना ही चलते जाओ चलते जाओ पानी ही पानी पानी ही पानी नीचे जाओ कह, कहीं भी जाओ पानी पानी कोई सीमा नजर नहीं आती अथाह सीमाएं हैं हमको दूसरी जान, जानकारी से पता है लेकिन वहां प्रतीति क्या होगी कोई सीमा नहीं है इसकी तो निस्तरंगम महोदिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति उस समय बस केवल अपना मैं का बोध होता है अस्मिता मात्र का अपना केवल बोध होता है और उसकी क्या सीव? कोई सीमा नहीं लगती एकदम शांत और कोई सीमा नहीं ये बोलने वाले भी आपको बहुत साधक मिल जाएंगे कि जी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि एकदम शांत स्थिति रहती है और बिल्कुल यू लगता है जैसे कि हम अनंत हो गए कोई सीमा नहीं कोई सीमा नहीं बिल्कुल जैसे और कोई है ही नहीं बस मैं ही अनंत हूं ये अनुभूति बहुत करते हैं और इस अनुभूति के वो कई जने फिर इस रूप में देखने लगते हैं उसकी संगति ये लगाते हैं बस ये अंतिम स्थिति आ गई है कि अंतिम स्थिति नहीं है ये तो चित्त की स्थिति संपादन करने के अंतर्गत एक उपाय है कुछ स्थिति बनी है अच्छा है लेकिन यह अंतिम नहीं है और वो कहते हैं बहुत शांति है सुख भी आ जाता है अच्छा लगने लगता है बहुत ही शांति आती है तो अच्छा लगता है और अनंतता प्रतीत होती है कुछ भी नहीं है और और मैं जैसे कि बिल्कुल अनंत हो गया हूं कोई सीमा नहीं है मेरी और इसके आधार पर फिर कई जने अद्वैत को भी सिद्ध करते हैं बोले ये तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है कि जब हम आत्मा में उतर जाते हैं तो अनंतता को प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मा तो अनंत हो ही जाती है जीव जो है वो ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म की तरह अनंत हो जाता है ये तो समाधि में ही अनुभव हो जाता है ये तो हमारे को ध्यान में ही अनुभव हो जाता है तो इसलिए आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है आवरणों से ये केवल अलग दिख रहा है और जब इससे परे चले जाते हैं तो कोई भेद ही नहीं रहता है वो कहते हैं वहां कोई दूसरा होता भी नहीं है वहां कुछ दूसरा ही नहीं पता लग रहा है परमात्मा हो तो पता लगता है बस वो मैं ही पता लगता है और वो अनंत लगता है तो इस अनुभूति की वो संगति इस रूप में लगा लेते हैं मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया है मेरे को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है मैं ब्रह्म बन गया हूं मेरी वो स्थिति पहुंच गई है इस रूप में कथन करते हैं और अद्वैत को भी इसी से सिद्ध करते हैं क्योंकि वहां दूसरा है ही नहीं लेकिन यह स्थिति समाधि वाली स्थिति नहीं है यह समाधि से नीचे की स्थिति है एकाग्रता की एक अच्छी स्थिति है यह संप्रजात समाधि नहीं है ईश्वर का साक्षात्कार हो गया वो आगे होने वाला है पर मान लो शास्त्र को जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये वो सोचते हैं बस जितना जितना सुना है उसके आधार पर निर्णय कर लेते हैं ये तो अंतिम स्थिति आ गई मेरी अब कुछ नहीं करना है यही तो बताया जाता है कि जीव भ्रम हो जाता है अद्वैत का भाव आ जाता है बोले कोई नहीं है बस अकेला ही हूं मैं और अनंतता भी आ जाती है यह अनुभूति बनती है बिल्कुल और वो वहीं सोच के समझ के टिक जाते हैं और गलत सिद्धांतों को भी फिर पुष्ट कर लेते हैं इसलिए स्वाध्याय साधना के साथ साथ बहुत आवश्यक होता है कि ऋषियों ने लिख क्या रखा है और वो किस प्रसंग में कहा गया है कि कौन सी स्थिति है? है क्या स्थिति कौन सी है अगर हमारे को दूसरों की सहायता का पता नहीं है दूसरों ने जो उस क्षेत्र में काम किया है जीवन लगाया कुछ है कुछ उपलब्धियां की हैं, उनका अगर हम नहीं देख रहे तो भटक ही जाएंगे जैसे कोई अपने आप रास्ता ढूंढने वाला भटक ही जाता है अब वहां कोई लगावा नहीं है ये कौन सा गांव इधर है कौन सी सड़क है वो चलता चला जा रहा है रास्ता बता दिया अभी चलते जाओ इतना मोटा मोटा पता है चलता जा रहा है वो पहुंच भी सकता है नहीं भी पहुंच सकता है इधर उधर भटक भी सकता है और बेतर प्रत्यक्ष कर रहा हूं मैं मेरी अनुभूति मैं पहुंच गया हूँ गांव आ गया है मैं वही गांव है जहां तक जाना था वही अंतिम है और आगे भी है पूछना किसी से नहीं दूसरों ने कुछ कुछ लक्षण बताए वो लक्षण दिख जाते हैं वहाँ अब रेलवे स्टेशन के कोई लक्षण बताए वो तो, तो लगभग हर जगह दिख जाते हैं एक जैसे से होते हैं न लगभग एक कुछ चीजें एक जैसी ही होती है बहुत सारे रेलवे स्टेशनों के और एक जैसे होते हैं तो ये कहा तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता येदम उक्तम जहां इसके लिए कहा अब इसको परमात्मा का साक्षात्कार अनंतता के रूप में देखते हैं जबकि देखो आगे क्या कह रहे हैं ये खुद ही ये जहां ये कहा गया है इस विषय में क्या तम अणुमात्र आत्मा अनुविद्य अस्मि इति एवं तावत सम्प्रजानित है तम अणुमात्र उस अणुमात्र को आत्मानम आत्मा को अनुविद्य जान करके पीछे पीछे जान करके इसके साथ साथ जान करके अस्मि इति एवं मैं हूं इति एवं तावत सम्प्रजानित ये मैं हूं बस इतना ही जानता है और कुछ नहीं जानता है मैं हूं बस ये अनुभूति होती है आत्मा को अणु लिखा एकदम स्पष्ट नीचे लेकिन इस पंक्ति को छोड़ करके मात्र ऊपर की पंक्ति को लेकर के देखो ये अस्मितायाम समापनम चित्तम निस्तरंगम महोदिकल्पम अनंत शांतम अनंतम भावती इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है एक तो गोष्ठी में भी ऐसा हुआ था वो आत्मा को आत्मा के विभुत्व को सिद्ध करना चाह रहे थे उसके लिए ये प्रमाण दे दिया देखो ये अस्मिता है अस्मिता किसे कहते हैं यह अस्मिता समाधि उसमें किसका साक्षात्कार होता है आत्मा का तो देखो यहां लिखा हुआ है अस्मितायाम समापन चित्तम चित्त का मतलब यहां पर आत्मा है क्योंकि अस्मिता लिखा हुआ है ऐसी व्याख्या करते हैं महोदय कल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्र भावती देखो ये अनंत लिखा हुआ है आत्मा भी वो है अनंत है इसी तिखा अच्छा अगली पंक्ति भी तो पढ़ लो इस प्रसंग में वो चित्त का मतलब तो आत्मा ले लिया अब अनंत क्या कहा जा रहा है महोद अधिकल्प कहा जा रहा है तम अणुमात्र आत्मान उस अणुमात्र आत्मा को आत्मा अणु है एकदेशी एक देशी है, है बहुत छोटा सा है तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्ये जब उसको जानता है ये जो अस्मिता अनुगत समाधि पीछे कही गई थी ये आगे की स्थिति इसमें भी बनेगी वो कि जब वो अभ्यास करता है करते करते बुद्धि बुद्धिशत्व में उसने बुद्धि संबित हुई उसके बाद में और आगे की स्थिति में पहुंचेगा तो जब आत्मा साक्षात्कार होगा आगे चल के ये होने वाला है जो अस्मिता समाधि है उसी अणुस्वरूप आत्मा को जानता है और वहां बोध क्या होता है वहां ये नहीं होता कि आत्मा अणुस्वरूप है कई जने प्रश्न करते हैं कि अच्छा आत्मा का साक्षात्कार होता है तो बताइए वहां आत्मा कहां पर है किस जगह पर है क्या पता लगता है अभी साक्षात्कार हो गया मतलब तो सब पता लग गया तो कितनी बड़ी है अनुरूप है क्या है देखो पंक्ति क्या कह रही है तम अनुमात्रम आत्मानम अनुविद्य जान करके अब ये अनुविद्य का मतलब क्या है अनु जो लगा रखा है पीछे पीछे जान करके दो तरह से इसके अर्थ होते हैं एक तो बुद्धि संवित का है वैसी स्थिति उसके बाद में जानता है एक है कि हमने जो शब्द शास्त्र से जाना है वो जान करके अब ये प्रत्यक्ष कर रहा है अब ये भी जानना है वो भी जानना है दो तरह के जानने हो गए तो ये जो बाद वाला जानना है इसको कहते हैं अनुवित है। उसके बाद में जान करके यानी पहले कुछ ना कुछ जाना गया था जैसे कि सामान्य रूप से हम जान लेते हैं भाई आत्मा ऐसा ऐसा है बहुत सुना है पढ़ा है चर्चाएं की है तो कुछ हमारे को ज्ञान बना हुआ है आत्मा का ये एक ज्ञान हुआ यानी श्रुत ज्ञान हुआ या अनुमित ज्ञान हुआ अब प्रत्यक्ष नहीं है अभी लेकिन जिस समय साक्षात्कार होगा उस समय में हम जब जान रहे हैं अब उस ज्ञान को क्या कहेंगे ये बाद वाला ज्ञान है पहले कुछ और जो जो हमने जाना था उसके बाद में ये ज्ञान हुआ है तो, तो, तो अस्मि इति इति एवं तावत संप्रजा वो उस समय में इतना ही जानता है बस कि मैं हूं केवल अपने अस्तित्व का बोध होता है उसमें और चीजें नहीं रहती है बस ये है वैसे तो मैं का बोध हमारे को सबको अभी भी हो रही हो ही रहा है ना मैं हूं इस अनुभूति से युक्त तो हम हैं ये भी एक तरह का प्रत्यक्ष है एक अंश में ये भी प्रत्यक्ष है लेकिन इस समय हमारी और भी वृत्तियां हैं वो तो एकाग्र नहीं है उतनी गहरी नहीं है अन्य चीजें भी साथ में आ रही हैं और वो अल्प मात्रा में और शांत स्थिति नहीं है सुखद स्थिति नहीं है बहुत अच्छी नहीं है एक सामान्य रूप से शांत और अच्छी लगेगी अभी भी जैसे शांत बैठे हैं पढ़ रहे हैं एकाग्र हैं आध्यात्मिक वृत्ति बनी हुई है सात्विक वृत्ति है और अब जो हम अपने को अनुभव कर रहे हैं मैं मैं देख रहा हूं मैं सुन रहा हूं वैसे शांत है और कोई उद्वेग नहीं है अभी कोई चिंता नहीं है दुनिया की आराम से बिल्कुल शांत बैठे हो यह भी एक अनुभूति है लेकिन ये थोड़ी अनुभूति है इसकी प्रबलता वहां पर हो जाएगी लेकिन होगा अस्मि इति एवं तावत संप्रजानित इतना ही जानता है वो, वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ अणु है हाँ सामान्य रूप से कह देगा ही जगह प्रतीति हो रही थी तो सारे में तो नहीं है इससे ये तो कह देगा कि एक देशी है लेकिन कोई कहेगा अच्छा अणु स्वरूप था तो कितना लंबा चौड़ा था वो कुछ पता लगा आपको नहीं बता सकते वो जान नहीं होता है तो ये इसी पंक्ति को यहां पर कहा अस्मी इती इती तावत संप्रजानित इति ये भी एक है ये कठिन है थोड़ा पीछे वाला जो था वो सरल था विषयवती वाला लेकिन यह भी किया जा सकता है यह भी हो जाए तो लेकिन यह भी चित्त की एकाग्रता को करने का एक उपाय है उसको भी कर सकते हैं। और ये जो चित्त की स्थिति बनानी है यह कोई लक्ष्य तो है नहीं चित्त की स्थिति को संपादित करके फिर आगे कुछ और करना है ना और समाधि में जाना है ना इसको ज्यादा से ज्यादा कोई संप्रजात समाधि भी कह ले तो भी असंप्रजात में तो जाना है अपने साक्षात्कार के बाद परमात्मा का साक्षात्कार करना है पर वैराग्य करना है तो वो सब स्थितियां तो बनेंगी तो ये लेकिन मन की एकाग्रता तो बनी है स्थिति तो बनी है इसमें भी इसलिए ये एक उपाय के रूप में कहा गया ऊंचा वाला उपाय है ऊंची उससे और ऊंची स्थिति के लिए उपाय के रूप में है यह तो ये जो वर्णन किया गया तो कहते हैं ऐशाद्वई विशोका ये जो दो बताई गई ये विशोका नाम की है वो दो कौन कौन है वो तो अभी आगे बताएंगे इस पंक्ति के बारे में भी काफी जटिलता रहती है ये कौन सी दो हैं? तो कहते हैं ऐशाद्वय विशोका विषयवती अस्मिता मात्राच प्रवृत्ति ज्योतिषमती तो ये जो विशोका नाम की विषयवती प्रवृत्ति है एक तो ये ले लेते हैं कई जने और दूसरी अस्मिता मात्र जो कही गई है ये दोनों मिलाकर के ज्योतिषमती प्रवृति कहलाती है एक ही अर्थ है जो प्राय किया जाता है कैसे किया अर्थ ऐशाद्वी ये जो दो है दो प्रकार की ज्योतिषमती रीति उच्चते ज्योतिषमती कही जाती है वो दो कौन कौन सी है तो बोले विशो का विषयवती और अस्मिता मात्रा च विशो का नाम की और विषयवती और अस्मिता मात्र की नहीं ज्योतिषमती तो दोनों का नाम होगा विश्व का विषयवती इसको एक कर देते हैं और अस्मिता मात्र एक कर देते हैं हो गया ये दो इन दोनों का नाम ज्योतिषमती ऐसा एस सूत्र क्या कह रहा है विशो का व ज्योतिषमती विशो का जो है वो ज्योतिषमती है तो इसका दूसरे ढंग से अर्थ देखिए ऐशा द्वय ये दो प्रकार की होती है कौन सी विश्व का नाम की ये जो विशो का है विशो का विशेषण है कि जिसमें शोक नहीं होता है शोक से रहित हो जाता है व्यक्ति दुख से रहित हो जाता है तो उस दुख से रहित स्थिति में ये कौन सी दो दो बातें हैं उसमें पहली है विषयवती जो कि पिछले सूत्र में बताई गई थी और दूसरा है अस्मिता मात्रा जो कि यहां पर बताई गई है ये जो दो हैं ये जो दो अभी अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति इन दोनों को ज्योतिषमती इत्युच्चते इसको ज्योतिषमती कहा जाता है ये दूसरे ढंग से अर्थ किया पिछले सूत्र वाली जो विषयवती है वो और नहीं तो यहां पर जो हृदय पुण्डी में धारा वाली बात जो है उसको लेते हुए वो विषयवती और ज्योतिषमती वो और अस्मिता मात्र ये दो क्योंकि ज्ञान की स्थितियां हैं विशेष इसको ज्योतिषमती कहते हैं आगे यया योगिश्चितम स्थिति पदम लवते जिसके द्वारा ए, जिसके द्वारा यया ये एक वचन है यहां पर एक के द्वारा ये एक ही है यया जिस एक से योगीनश चित्तम स्थिति पदम लवते योगी का चित्त स्थिति पद को प्रशांतवाहिता को एक ही स्थिति को प्राप्त करता है अर्थात ये साधन के रूप में इस तरह की प्रतीतियां ये साधन के रूप में यहां पर कही गई है पीछे जो एक बात आई थी प्रच्छन विधारणाभ्याम व प्राणस्य इसके अंदर महर्षि का जो वचन दिया था कि भाई प्रच्छर्दन और विधारण ये दोनों एक ही मान करके जो बात थी दिलीप जी ने जो पूछा था तो इसमें जो सूत्रार्थ में पहला वाला जो लिखा था उसमें था कि भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दें, पुने धीरे धीरे भीतर रोके लेके पुनरअपि ऐसा ही करें अभी पुनरअपी ऐसा ही करें ये व्याख्या है इसका एक अर्थ तो यह है कि जैसे पहले श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोका था ऐसा ही फिर से करें रोक दिया रोकने के बाद धीरे धीरे भर लिया और अब पुनरअपी ऐसा ही करेगा मतलब है फिर प्रच्छन करके बाहरी रोक दें फिर धीरे धीरे ले ले फिर प्रच्छन करके बाहरी रोक दें पुनरअपी ऐसा ही करें एक इसका दूसरा अर्थ क्या है कि पहले प्रच्छर्दन करके रोक दिया था और उसके बाद में धीरे धीरे धीरे भीतर लेके पुनरअपी ऐसा ही करें मतलब विधारण करें अंदर धीरे धीरे अंदर लेके पुनरअपी ऐसा ही करें मतलब विधारण करें भार फेंक करके रोक ले अंदर लेकर के रोक ले वो भी इससे तात्पर ही लिया जा सकता है एक महर्षि ने प्राणायाम के विषय में यजुर्वेद भाष्य के अंदर लिखा है यजुर्वेद के उन्नीसवें अध्याय का 90वां मंत्र है तो उसमें महर्षि भावार्थ में लिखते हैं जैसे प्राणायाम के लाभ को बताने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं जैसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता है जैसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता है वैसे ही प्राणायाम आदि से अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए प्राण प्राणायाम आदि से अच्छी प्रकार सिद्ध किए हुए प्राण योगी की सब दुखों से रक्षा करते हैं प्राणायाम आदि से सिद्ध किए हुए प्राण योगी की सब दुखों से रक्षा करते वो न्यायाधीश का उदाहरण है और ये दाष्टान्त है तो प्राणायाम से कैसे दुखों से रक्षा होती है कैसे लाभ होता है उसको उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है तो आज का पाठ इतना ही वक्त प्रणव तरह हो साधार विवाद ओमशु